मन्त्रपाठः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तो सहवी कर्वा वै तेजस्वी नधीतमस्तु मे दिषा वह ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ शांति शांति शांति हाजी राजेश जी है आ, कल आपने जो प्रश्न किया था अष्टाध्यायी था मैं विवृत्ति के लिए वो लेना है और सारे क्या कहते हैं सभी शिक्षा शास्त्रों को देखा है हैमे की ए वर्ण उवर्ण को समृत नहीं लिखा है और न ही पानिनी ने समृत्त का उपदेश किया है फिर उसको बाद में विवृत का उपदेश किया है जैसे अवर्ण के लिए विवृत का उपदेश करके फिर प्रत्याशक्ति किया है असूत्र में प्रत्याशक्ति कहते हैं जो पहले जो कथन किया है उसको विपरीत करके वास्तविक स्थिति में लाना तो ऐसा वर्ण के लिए ना तो उपदेश किया है कि ये समृद्ध होते हैं फिर उनको विवृत के लिए फिर प्रत्याशित किया है ऐसा नहीं किया है और हमारे गुरुजी से भी पूछा था मैंने जब मेरे को सब जगह नहीं मिला ये वास्तविकता क्या है तो पुस्तक लिखा भी दिया था उनको उन्होंने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं है वो या तो वाक्य को गलत है वहां पर किसी ने गलत लिख दिया वहां पर किसी लेखक ने अथवा उसका अर्थ ये लेना है कि जैसे आकार आकार जो है विवृत है वैसे ही इकार उकार को भी विवरीत मानना चाहिए ऐसा उसका अर्थ लेना चाहिए ठीक है जी धन्यवाद हां जी और पानिनी पाणिनी इस शब्द का संक्षेप से पूरा उत्तर राजेश जी दीजिएगा पानीनी शब्द का क्या अर्थ है क्या धातु प्रत्यय है पण परिमाने पण व्यवहार स्तुत पण व्यवहार स्तुत विवार... धातो हो। आ, कौन सा प्रत्यय कृत्वा पणः शब्दस्य निर्माणं भवति तस्य अर्थः अस्ति प्रमाणवाल सः पारी नहीं इंदी है। पिता पानिनेस्ती आप हिंदी में बताएंगे तो बाकी लोगों को भी समझ में आ जाएगा जो समझ नहीं पाएंगे ओम भगवन पण व्यवहार स्तुतो इस धातु को अपप्रत्य लगाकर पण शब्द सिद्ध होता है जिसका अर्थ है माप वाला अथवा प्रमाण वाला फिर अपत्य अर्थ में पन पण व्यवहार स्तुतौच धातु है और परिमाण अर्थ में अपप्रत्यय करके पनह शब्द बनता है इसका अर्थ दो है एक माप और एक मापना माप संजावाची है और माप ना क्रियावाची हो गया उसके बाद माप जिसका है उस अर्थ में मथुप अर्थ में इन इन प्रत्यय होकर के बनता है और प, पनी ऐसा शब्द बनता है जो कि माप जिसका है उसको पनी कहते हैं यानी जिसके पास में माप है जिसके पास में प्रमाण फिर पणिन शब्द से अपत्य अर्थ में अनु प्रत्यय होता है पणिने अपत्यम पाणिन फिर पाणिन से गोत्रापत्य अर्थ में इत्यय होता है तो पाणीनी बनता है ऐसा ठीक है राजेश जी ओम भगवान हाँ अगला प्रश्न है ओम, ओम आग... जी ये पण में अप प्रत्यय जोड़ने से पणा जी और पण में इन प्रत्यय जोड़ने से पानी नही पानी इन पहले समझ लीजिए पन, में इन प्रत्यय जोड़ने से पणिन बनता है पणिन नकार नहीं पण में अप प्रत्यय जोड़ने से पणा हाँ जी और पना में इन प्रत्यय जोड़ने से पानी पानी नहीं इन प्रत्यय जोड़ने से पनिन बनता है न। ओ, पनिन न। नकार हलंद। नकार हलंद। पनिन पानी नकार हलन पणिन नकार हलन फिर पणिन में अन प्रत्यय जोड़ने, प्रत्य जोड़ने से पानी पानी न और पानिन में इन प्रत्यय जोड़ने से पानी नहीं हाँ जी हाँ जी बिल्कुल स्क्रीन पे लिखा हुआ था कल सारा आपने लिखा नहीं किया अपनी संचिका में नहीं ये अलग अलग लिखा हुआ था अभी मैंने फिर सारा इकट्ठा एक जगह करके पूरा वो शब्द का अलग से बनाया ना जी तो जी तो तब इसमें वो पणिन का फिर वो गलत आ रहा था ठीक है ठीक है अच्छी बात है अगला प्रश्न है मेरा रिल में कितने प्रत्याहार बनते हैं जी उक। उक। उक। नहीं बोलना आक, आक, इक, उक। और आक का उदाहरण कवि का, और, इको और उगी तो नहीं कहना। बोलना इको इको और भी गुणवृद्धि नकारपूर्वुण वृद्धिवृद्धि आगे, आगे सीमा जी रिल सूत्र का अर्थ बताइए जो रिल री, री और आ, का ये जो आ, इनका जो उपदेश है और जो पिछले सूत्रों का जो, जो अण का है उन दोनों को जोड़ के जो आ, आगे नहीं मैंने इसमें, इसमें सरल ये है आप ऐसा बता सकते हैं री और ली इन दो वर्णों का उपदेश करके ककार को इत नाम रख दिया है पानिनी आचार्य ने इससे तीन प्रत्यार बनते हैं अक इक उप सूत्रकार हो गया सरलता से ये बोलना है परेशान नहीं होना है रिल रिक में दो अक्षर दिख रहे हैं आपको रि और रिक तो रिकारिकार रिकार, इन दो वर्णों का उपदेश करके पानिनी ने ककार को इत नाम रख करके तीन प्रत्यार बनाए हैं अक इक उक हो गया सूत्रकार इसमें जो पूर्वान पूर्वांश अंत आया है इसमें पूर्वान से किसको पहले वाला जो सूत्र है आई उन उन उसका करें पूर्वान पूर्वान् पूर्वान च ऐसा कहें ना पूर्वान् च पूर्वों को इस इन वर्णों के साथ में जोड़ करके अंते अंत में ककार को इतनाम रख दिया है पानिनी आचार्य ने तब तीन प्रत्यार बनते हैं अक इक उक अच्छा उक में कितने वर्ण आते हैं सीमा जी उक प्रत्यार्थ में कितने वर्ण आते हैं उक में। जी ये तो बहुत सरल है आपको ये समझना है ना उक का मतलब क्या है यह भी समझना है ना उख का मतलब है, आ, आईवन में, आ, पहले सूत्र का अंतिम उ है फिर री और ली है तो तीन अक्षर ल्री, उक। और अक में जो है अक में कितने अक्षर हैं पांच अक्षर हैं, आ यी वो, और इक में कितने अक्षर है चार अक्षर है ई वो रिल रि ये भी समझ के रखना होगा नहीं तो हम आगे जो काम करेंगे संधि आदि करेंगे वहां पता नहीं लगेगा कि आ, उख का मतलब क्या है फिर हम सोचते रहेंगे ये उख क्या होता है फिर उख में ये संधि कैसे हो गई है उख बोला है लेकिन संधि ये कैसे हो रही है तो पता नहीं लगेगा ना तो उक् कहते ही हमारे मस्तिष्क में वो अक्षर आने चाहिए तीनों ऊ रील मतलब ऊ रील मतलब ये पांचों अक्षर इक का मतलब ये चारों अक्षर ये दिमाग में सामने जैसे स्क्रीन में हम सामने देखते हैं ऐसे हमारे मस्तिष्क के स्क्रीन में वो अक्षरों को लाना है तब जाके आगे चल करके हम काम अच्छी तरह कर पाएंगे संधियां ठीक से करेंगे और संधियों ठीक प्रकार से समझ लेंगे तो ये आपको गृह करना है जी जो भी पढ़ा है उसमें कुछ भी न बचे सबकी तैयारी करके आना है स्वामी जी जूझ तो रही हूं। हाँ नहीं कोई बात नहीं मैं आपको सोच नहीं दे रहा हूँ केवल बता रहा हूँ जी जितना हो सक रहा है मैं कर रही हूँ नहीं, ऐसा मत बोलिए जितना हो सकता है आप ऐसा बोलिए कि मैं करके आऊंगी हाँ जी मैं पॉजिटिव में करना है मैंने। हाँ जी निगेटिव अब आगे बढ़ते हैं अगला सूत्र देखिए ओम स्वामी हाँ बोलिए माता जी तो ईक में फिर ई री और ली हाँ हाँ चार अक्षर है जैसा प्रत्यार बनता है ना उस प्रत्यार यानि एक देखा आपने तो ई कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां आ, एंड हो रहा है तो उसके बीच उ, उ, के साथ में उसके बीच के अक्षर जितने भी होंगे उन सबको लेना है केवल बीच वालों को नहीं लेना जिस वर्ण से प्रत्यार बनाया जा रहा है उस वर्ण सहित बीच वाले अक्षरों को लेना है जैसे इक का है तो ई सहित बाकी तीनों अक्षर जो बीच में आएंगे और हलंत को छोड़ते जाना है जहां जहां हलंत आते रहेंगे उनको छोड़ते जाना है ठीक अगला सूत्र हम देखते हैं तीसरा सूत्र एंग एंग एवोंग यह कंठ के साथ में नासिका से भी बोलना है उंग एवोंग ए वर्ण उपदिश्य अन्ते अंतकार करोती प्रत्याहार्थम एक सूत्र का अर्थ आपने समझ लिया है ना तो यह सभी प्रत्याहार सूत्रों में जो भी अर्थ आएंगे आगे वो लगभग एक जैसा ही होता जाएगा हाँ उनका वो कह रहे हैं उनको लिखना पड़ेगा कि वो ज्वाइन कॉल करें सुशीला जी को राजेश जी तो एंग एत वर्णाउपदृषे मिला करके भी बोलना आना चाहिए अलग करके भी बोलना चाहिए पहले मैं अलग करके बोला था ए इतौ वर्ण उपदिश्य अंत गकार अन्ते प्रत्याहरा इतम गकार करो ये कहते हैं ए और ओ ये संध्यक्षर है दोनों ये दो संध्यक्षर है दोनों अक्षर इसलिए कहा इति ये वर्णों का विशेषण है एतो सर्वनाम है इति वर्ण ये दोनों वर्ण इन दोनों वर्णों को तो अब अर्थ देखिएगा इन दोनों वर्णों को यानी ये द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में विभक्तियों को भी समझना है आपको कि अर्थ ऐसा क्यों निकल रहा है अर्थ को देखते ही पता लगेगा कि विभक्ति कौन सी है वर्णों ये दोनों वर्ण तो प्रथम विभक्ति के द्विवचन भी हो सकते हैं क्योंकि सेम होता है एक ऐसा होता है पर अर्थ देखिए इन दोनों वर्णों को उपदेश उपदेश करके इन दोनों वर्णों का उपदेश करके इन दोनों वर्णों को उपदेश करके अंत अन्त अंत में ग, गकार को इतम करो दी इत नाम रखते हैं कौन आचार्य आचार्य करोती करोति इस क्रियापद का करता भी होता है जब क्रियापद का प्रयोग हो रहा है तो आपको यह भी समझना है जब क्रियापद यहां पर दिख रही दिख रहा है क्रियापद तो करता नहीं दिख रहा है तो करता अंडरस्टूड है कहीं करता दिखता है तो क्रियापद नहीं दिखता है कहीं क्रियापद दिखता है तो कहीं करता नहीं दिखता है वृक्ष वृक्ष कहते ही क्रियापद जो है अंडरस्टूड होता है अंतर अंडरस्टूड कहते हैं इसको संस्कृत में अंतर्निहित अंतर्निहित अस्थि वर्तते गम्यस्ति कहो विद्यते कहो वर्तते कहो ये तीनों पर्यायवाच् वर्तते अस्थ वि ये पर्यायवाची और गम्यते का मतलब जाना जाता है वृक्ष कथने अस्थ वर्तते विद्य वह गम्य ऐसे ही यहाँ क्रियापद कौन करो थी, करो आचार्य कॉती कि प्रत्याहारम करोती किम प्रत्याहारम करोती एवोंग इति प्रत्याहार करोती ऐसा एकार और एक और ओकार इन दोनों वर्णों का उपदेश करके अंत में आचार्य गकार का गकार को इत नाम रखते हैं इससे एवोंग प्रत्याहार बनता है तस्य ग्रहणम भवत्येके ना तस् ग्रहणम भवत्येके ना तो आपको पद को देखते ही आपको यह भी ध्यान में रखना है तो भगवत के ना तो यहां संधि हुई है अगर इस संधि को खोलते हैं तो क्या होगा तो भवती एक ना ऐसा होता है यह मस्तिष्क में लाते रहना होगा साथ साथ ये मत समझना इतना मेरे को आता है ठीक है ये आता है तो कोई ऐसी और संधि सामने आ जाएगी ना उस पर आप विचार नहीं करेंगे फिर और तब आपको कठिनाई होगी इसलिए हर संधि में आपको मन में तत्काल विचार करते हुए जाना कि भगवत के ना यह संधि हो रही है अलग करते हैं तो क्या बनता है तो भगवती एक ना भगवतना सत्य ग्रहणम भगवत्ये के ना तर गकार से ग्रहणकार से ग्रहण होता है एकेन एकंगिपेन तो तस्य त्रहण होती एक अर्थात एक वर्ण से भवती एकेना। एकेना भवती? ए तस्णी एक नवती वर्णे नी पर उदाहरण हो गया जिनको भी समझ में ना आए ना तो बीच में भी पूछ सकते हैं आप बता सकते हैं जी ये मेरे को पकड़ में नहीं आया ऐसा तो सूत्रांक मैं दो हूं वर्ण उपदिश्य, एकार ओकार इन दोनों वर्णों का उपदेश करके अंत में गकार को आचार्य पाणिनी हित नाम रख करके एक प्रत्याह बनाया है ए एंग नामक प्रत्याह तस्य गकार से उस गकार से उस गकार का या उस गकार से ग्रहण उस गकार का एक वर्ण से एक प्रत्याह ग्रहण होता है यानी उस उस गकार से एक ही प्रत्याहार का ग्रहण होता है वो कौन सा प्रत्याह है एंग नामक प्रत्याह तो एंगी पर उसका उदाहरण हो गया तो एंग प्रत्यार का मतलब है ए और वो दो ही वर्ण आते क्योंकि गकार के साथ में पूर्व वाले दो सूत्रों से कोई वर्णों को ग्रहण नहीं किया जा रहा है यहां पर जैसे रिल्रिक में सूत्र के वर्णों को ग्रहण किया है तो यहां एवंग में अवन के या रिलरिक के वर्णों का ग्रहण नहीं किया है आपके मन में आ सकता क्यों नहीं किया क्योंकि उनकी आवश्यकता नहीं है यानी गकार के साथ में उन वर्णों की आवश्यकता नहीं है मन में प्रश्न उठ सकता है क्यों आवश्यकता नहीं है ऐसा व्यवहार में लोक में इस तरह का कोई प्रयोग होता नहीं इसलिए आवश्यकता नहीं क्योंकि व्याकरण जो है लोक के अनुसार चलता है एक वाक्य मैंने बोला था आप याद हो याद ना हो तो लिख लेना लोकात न्याकरण न विद्यते लोकात व्याकरण नोकात व्याकरण इसका अर्थ होता है व्याकरण लोक से अलग नहीं होता है जो लोक में होता है वही व्याकरण बताता है जो लोक में नहीं होता है उसको व्याकरण नहीं बताता है लोकम शिष्ट लोक कहा। लोक का मतलब हर किसी लोक को नहीं लिया जाता है मतलब कोई व्यक्ति जैसे मोटी भाषा में कहते हैं फालतू की बातें जो लोग करते हैं उनको उनको लोग के रूप में हम ग्रहण नहीं कर सकते व्याकरण जो शिष्ट लोग हैं जिसको आप कहते हैं ना श्याने लोग हैं अच्छे लोग जिसको कहते हैं शरीफ लोग जिसको आप कहते हैं तो जो शरीफ लोगों का जो लोक होता है वो शरीफ लोग जो प्रयोग करते हैं उस प्रयोग से व्याकरण अलग नहीं होता है विद्यते नहीं भिद्यते भिद्यते भिद धातु का प्रयोग है भिद्यते लोकान् भिद्यते हां तो ये आपका एवं पूरा हो गया है आगे बढ़ते हैं आ, स्वामी जी यहाँ क्योंकि आगे जो बताया जा रहा है ना तस्या गकार एकेन ग्रहणम भवति उस गकार का एक वर्ण के साथ में एक प्रत्याहार बनता है इसका ये अर्थ होता है उस गकार को ही लेना होगा तस्य तस्हणी इति है समझे गकार नहीं लिखे हाँ जी नहीं गकार तस्या से तस् जो है वो सर्वनाम है एवंग से तो ये और वो तीन दो अक्षर है यहाँ पर उदाहरण की बन रहा है एंगी पर एंग एक ही बन रहा है अच्छा हाँ ठीक है ना इसलिए तस् अर्थात गकार ऐसे पहले भी जो आया है वहां पर भी आप भी ग्रहण और आई उन में ऐसा ठीक है ठीक है जी हाँ आपने नमस्ते हाँ जी हाँ जी वो भिज्यते वह स्वामी जी आ, भी, आ, आ, आ, भी, भी इते वा भी है भी थ… भी आप भी है आप देखिए किस में जैसे भिद्य काष्ट भिद्यते मया लकड़ी मेरे द्वारा लकड़ी फाड़ी जाती है काष्ट भिद्यते मया ऐसा पकड़ में आयावरण नहीं वो, वो बहुत बहुत हो सकते हैं लेकिन यहां पर विद्यते भेदने अर्थ में वाला जो भेदन अर्थ वाली जो धातु है उसी का ध्यान होगा हाँ जी राम जी ने प्रश्न किया तो उनका याद आ गया मेरे को एक बार उन्होंने प्रश्न किया था आप लोगों को याद हो कि आ, स्वरित में कितना उदात कितना अनुदात होता है एक बार पूछा था उन्होंने और मैंने सूत्र दिया था तस्त उदात्तम अर्ध हरस्व याद हो आप लोगों को तो तस्वरित अर्ध हरस्व उदात अर्धारस्व अनुदाता तो वहां पर कई दिनों से इस आ, हमारा पाठ भी यही चल रहा है तो कई दिनों से इस पर मेरा बहस चल रहा है मेरे को संतुष्टि नहीं मिली लेकिन अर्थ वैसे ही लेते जो अः सभी लोग तो वो अर्थ ऐसा लेते हैं अर्धारस्वम से अरस्ू का आधा भाग अरस्त्रा अरस वर्ण का जो अरस वर्ण की जो मात्रा होती है उस अरस वर्ण की मात्रा में आधा भाग उदात्त होता है बचा हुआ अनुदात होता है और दीर्घ में दीर्घ में भी दीर्घ में दो मात्रा है उन दो मात्राओं में जो अरस्व मात्रा का आधा भाग वो उदात होगा और बचा हुआ डेढ़ मात्रा है तो डेढ़ मात्रा अनुदात है और प्लुक में अरस्व का अरस्व की आधा मात्रा उदात है और बचा हुआ जो है ढाई मात्रा वो अनुदाते ऐसा सभी वैयाकरण लेते हैं पर मैंने जो बताया था आपको वो अरसु का आधा था का भी आधा था भी आधा था ऐसा बताया था इस पर मेरी बहुत चर्चा हुई है कई दिनों से चल रही है चर्चा जो जो अर्थ वो लेते हैं वो सूत्र से अविधा में ऐसा अर्थ नहीं निकल पा रहा था तो वो बहुत करके सभी ऐसा ही लेते अर्थ बोल करके ये बताया जा रहा है हाँ जी राम मोहन जी स्वामी जी इसमें कोई विशेष कारिका का है वो जो आप समर्थन कर रहे व्याकरण व्याकरण वा, वा, वाले हाँ वैयाकरण का मतलब महाभाष्यार पतंजलि और ये व्याख्य जितने भी व्याख्यकार है सभी लोग पतंजलि सहित ऋषि सहित लेकिन आपने जो अर्थ बताया वो लॉजिकल समझ रहा हूँ समझिए लेकिन अभी जो बता रहे हैं तो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है नहीं आपको लग रहा है लेकिन हम प्रमाण के अनुसार चलना पड़ता है हमको इसलिए मैंने बहुत बहस किया इस पर आ, इसमें हानि क्या हो रही है अगर मान भी लेते हैं आधा आधा तो आपको दिक्कत है क्योंकि आ, अगर हम कुछ मान रहे और उस, उससे हानि हो रही तो ठीक उस अर्थ को हम छोड़ते हैं व्याकरण में आगे भी आपको पता है नहीं ये अर्थ नहीं होना चाहिए ये अर्थ लेना चाहिए हमको तो ये अर्थ ठीक लग रहा है ठीक है ऐसा आप लेंगे तो ये हनिष्ट हो रहा है अनर्थ हो रहा है तो अनर्थ वाला अर्थ क्यों लो आप सार्थक अर्थ लेना चाहिए तो वो प्रसंग चलता है वहां पर व्याकरण में आगे चल करके आप लोग भी बहस करेंगे जैसे मैं कर रहा हूं आज तो पर यहां अगर आधाधा मानते है तो कोई हानि मेरे को नहीं दिख रही है और वो भी नहीं बता रहे कि ये ये हानि होती है ऐसा अगर मानते हो तो ना वो बता रहे ना मेरे को दिख रही है हानि इसलिए मैं आधा दा ले रहा था लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं लेते करण ऋषि सहित मैं बोलता हूँ इसलिए अभी वो लेना है जो अभी मैं बताया आपको ठीक है स्वामी जी आगे बढ़ते हैं स्वामी जी क्षमता अलभता स्वामी जी अतः संख्या वारे। वारे एक निम रुदादि द्वितीय विधि रुधिर आवरण विधि हाँ हाँ यदि हमारे में आ, यानी धातुओं को अगर याद कर ले लेना आप में से कोई भी अगर किसी ने धातुओं को याद कर ले तो धातुओं के जो अर्थ है उन अर्थों को उन्हीं धातुओं से हमको निकालना है तो जैसे मैं उदाहरण आपके सामने रखता हूं आपको पता लगेगा फिर इस तरह आप ढूंढ सकते हैं किसी धातु का आप अर्थ नहीं समझ रहे हैं तो उसी धातु पाठ के ही अर्थ आपको सामने आएगा विद विचार त्रिदिर्चिर् भिदिर्विदारणे विदारणे हा भवती किं पृच्छति भिदिर्विदारणे मध्ये न तस्य न भिद्यते लोकात् व्याकरणम् इति अवोचत् तस्य अर्थः कः इति भिद्यते उक्तवन्तः एकवारम् इतोपि एकवारं सम्यक् वक्तुं शक्नुवन्ति व्याकरणं व्याकरणं लोकात् न भिद्यते व्याकरण लोक से भिन्न नहीं है अलग नहीं है विद्यते का मतलब अलग नहीं है ना विद्यते है न्याकरण लोक से अलग नहीं है यानी जैसा लोक है वैसा ही व्याकरण है लोक से अलग नहीं है पृथक नहीं है नीद्यते पृथक ना व्याकरण लोकात पृथक ना विपरीतम नास्ती भिन्नम नाव धन्यवाद मैं एक बोल रहा था धातु धातुओं को धातुओं के अर्थ को समझने के लिए एक प्रक्रिया है सभी लोग समझ लें इसको जैसे मैं कहूं क्षमु क्या है क्षमु सहने धातु है क्षमु सहने क्षमु धातु है क्षमा जो बन बनता है शब्द क्षमा क्षमा करिए माफ करिए जो हम बोलते हैं ना हिंदी में क्षमा क्षमा में क्षमु सहने धातु है अब सहने का मतलब क्या है सहने समझ नहीं आ रहा है हमको मान करके चलिए सहने का होता सहन करना होता है क्षमु सहने सहन करना जिससे कि क्षमा शब्द बनता है क्षमा कीजिए इसका अर्थ ये नहीं है कि की माफ कीजिए यानी लोक में जो अर्थ लेते हैं माफ कर माफ कीजिए का मतलब है मेरे को दंड ना दीजिए इसका यह अभिप्राय होता है हमसे गलती हो गई और हमने कहिए माफ कर दीजिए यानी हिंदी में बोलते हैं तो क्षमा कीजिए तो क्षमा का अर्थ माफ करना यानी दंड ना देना नहीं होता क्षमा का अर्थ होता है सहन कीजिए यानी अभी आप सहन कीजिएगा अभी तत्काल मेरे को दंड ना दीजिएगा अवसर आने पर दीजिएगा इस, इसका यह अर्थ होता है ईश्वर हमें क्षमा करता है यानी ईश्वर सहन करता है इसलिए वेद ने कहा सहो सी सहो मई धी परमात्मा आप सहनशील हो हमें सहन कीजिए तो वो सहन करता है यानी वो उस समय दंड नहीं देता है अवसर आने पर ही देता है क्षमा का अर्थ दंड ना देना बिल्कुल नहीं हो सकता किसी भी अर्थ में नहीं हो सकता क्योंकि क्षमा का अर्थ ही सहन करना होता है तो क्षमो सहने अब सहन का मतलब क्या इसको समझना है तो सहमर्षण दूसरी धातु बता रहा हूं सहमर्शन एक धातु है सह सह का मतलब क्या मर्शन करना अच्छा मर्शन किसको कहते हैं मृष तिक्षायाम मर्शन किसको कहते हैं क्षायाम मृषा तिथिक्षायाम तितीक्षा का अर्थ होता है क्षमा करना तो वापस वहीं पर आ जाते हैं में जो शकार है, वो ताले है? नहीं मर्शा नहीं कई तीन धातुओं में कहीं चार धातुओं में कहीं दो धातुओं में वापस वहीं पर आते हैं और किसी किसी धातु से आगे नहीं बढ़ते जैसे गमलरी गतौ और गति किम फिर आगे कोई धातु ऐसा नहीं मिलेगा ऐसे बहुत सारी धातुओं के अर्थ को धातुओं से ही हम समझते हैं आप आप जब धातु पाठ पढ़ेंगे पढ़ेंगे मतलब मैं तो को कोई पढ़ाने वाला नहीं हूं धातु पाठ को इसको तो याद करना होता है तो अगर आप धातु पाठ को याद करेंगे और इन शब्दों के अर्थ को समझना चाहेंगे तो उन्ही धातुओं से आपस में ही अर्थों को आपको समझना है और कुछ अर्थ ऐसे होते हैं जो स्पष्ट होते हैं तो उस अर्थ को दूसरी धातु से समझने की आवश्यकता नहीं होती जैसे गमलरी गतो गम का अर्थ होता है गति अब गति को समझने के लिए कोई अलग से धातु को ढूंढने की जरूरत नहीं है गति क्रिया ऐसी बहुत सारी धातुएं हैं जिनको आप देखते ही समझ में आएगा उसका अर्थ तो उसको समझने के लिए आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा लेकिन बहुत सारी धातु ऐसी हैं जिसको समझने के लिए दूसरी धातु लाते तुरंत समझ में आता है क्षमु सह ने सहमर्ष ने ऐसा पहले पहले धातु पहली धातु को समझने के लिए सह धातु को लाया सह धातु को समझने के लिए मृष धातु को लाया और मृष धातु आते फिर वापस क्षमा में आ गए ऐसा पकड़ में आ रहे जब हम लोग आप लोगों को आ, धातु राजेश जी लिखना है तीनों धातुओं को ताकि आप भाग में आप लोग धातु पाठ में ढूंढ करके समझ लेंगे समझे तिक्षाया अर्थ धीक्षा कमल क्षमा सहन करनाक्षा सहन करना क्षमा करना क्षमु सहने सहमर्षण मृषतिषाया मृषतिष्क्षाया अब देखिए सभी धातुओं में अंत में सप्तमी विभक्ति का निर्देश है इसको भी समझ लीजिए धातु के अर्थ को समझना कैसा होता है ये भी समझ लीजिएगा जैसे क्षम सहने तो सहने में सप्तमी विभक्ति है सातवीं विभक्ति लिंग के अनुसार शब्द पुल्लिंग में नपुंसक लिंग में है तो दोनों में एक जैसा आपको विभक्ति दिखाई देगी सहने जो है आ, ये सहनम ये नपुंसक लिंग में है इसलिए सहने ऐसा बनेगा मर्शनम ये भी नपुंसक लिंग, लिंग में है और तितीक्षायाम जो है स्त्रीलिंग में तितीक्षा इसलिए तितीक्षायाम जैसे रामायाम ऐसा बनता है तो सप्तम विभक्ति का निर्देश होगा अर्थ अर्थ में तो सहन अर्थ में क्षेम धातु है इस तरह के इसका अर्थ निकलेगा सहन अर्थ में सहन करने अर्थ में क्षमु धातु है या सहन करने अर्थ में धातु क्षमु धातु होता है इसको इस तरह अर्थ करेंगे सहन अर्थे क्षमु धातु वर्तते विद्य तेवा सबके साथ आपको सहमर्शन है मर्शन मर्षन अर्थ में सह धातु विद्यमान है तिथिक्षा अर्थ में मृष धातु विद्यमान सभी धातुओं के अंत में जो अर्थ बता रहे हैं उन सभी अर्थों में सप्तम विभक्ति आपको दिखाई देगी कहीं सहने हैं, कहीं मर्शने हैं कहीं प्रतीक्षायाम है और कहीं वृद्धौ जैसे गुरु होता है ना ऐसे वृद्धौ गुरु दिखाई देंगे दीपत दीप्ती शब्द है तो दीपतो दीप तैसा और दो धातु हैं तो द्विवचन में हो जाएगा सप्तम विभक्ति का द्विवचन अगर दो धातु इकट्ठी दिखाए हो ना तो फिर वहां द्वितीय दि, विभक्ति में होगा यानी सप्तम विभक्ति का द्विवचन में होगा और अनेक धात धातु दिखाई देगा धातुओं में जैसे मैं आपको उदाहरण बोलता हूं एक मद धातु है मद तो मदी स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिशु आप धातुपाठ खोलेंगे पहला ही पृष्ठ है भुवादिगण का तो आपको समझ में आ जाएगा बारहवा बारहवीं धातु है मदी स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिशु तो स्तुति अर्थ में मोद अर्थ में मद अर्थ में स्वप्न अर्थ में कांति अर्थ में इतने सारे अर्थ हैं तो इसलिए बहुवचन है सप्तमी भक्ति का बहुवचन और कहीं दो अर्थों में जैसे 10 दसवीं धातु देखिए वद, सप्तमी का द्विवचन अभिवादन स्तुत्योहि अभिवादन और स्तुति के अर्थ में वातु होता है ऐसा अर्थ निकलेगा जी मधि मोदी गति के इतने अर्थ है। सारे अर्थ तो ये एक धातु के सब अर्थ है हाँ ये सब ये, एक ये, इस एक धातु के सब अर्थ है ये तो केवल उदाहरण है केवल इतने ही नहीं होते और भी होते पर इतने अर्थ यहाँ पर दिया है ये प्रचलित अर्थ है यहाँ केवल प्रचलित अर्थ दिए इसका अलावा और भी बहुत सारे अर्थ होते मैंने एक वचन आपके सामने बोला अनेक अर्था धातवह भवंती धातु के अनेक अर्थ होते हैं और वो अनेक जो है अनेक का मतलब अनेक जो एक नहीं है दो भी हो सकते तीन भी हो सकते पांच भी हो सकते दस भी हो सकते बीस भी हो सकते सौ भी हो सकते हैं कितने ही हो सकते तो अनेक धातवः भवंती ये भी एक वचन है इसको भी याद रखिएगा स्वामी जी जी आ, धातु के अलावा प्रत्यय का भी कोई अर्थ होता है और दोनों मिलाकर के दूसरे अर्थ निकलता है स्वामी जी हाँ जी हाँ जी प्रत्यय के अर्थ होता है ना जैसे कल मैंने बताया था ना आपको अपत्ति अर्थ में ये अण प्रत्यय हुआ तो अण जो है अपत्ति को कहता है कहीं मथु मथु अर्थ को कहता है प्रत्ययों के भी अर्थ होते हैं फिर उस प्रत्यय के अर्थ जुड़ते ही धातु वाला अर्थ गायब हो जाता है हट जाता है प्रत्यय वाला अर्थ वहां आ जाता है या यूं कहिएगा धातु वाला अर्थ जो है गौण होता है और प्रत्यय वाला अर्थ मुख्य होता है ऐसा सर्वथा तो गायब नहीं होता है यानी वहां गौण प्रधान होता है मुख्य और गौण होता है कोई मुख्य हो जाता है कोई गौण हो जाता है ऐसा हाँ हम आगे बढ़े अगला सूत्र देखिए ईचास वर्णविश्युपूर्व पूर्वाचाते चकार मित प्रहाराथम उसी प्रकार के अर्थ है बस थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाएगा कहीं पूर्व वर्णों को लेंगे तो पूर्वाष्टान से जोड़ेगा और कहीं पूर्व वर्णों को नहीं लेंगे तो केवल जैसा एवोंग में दिखाया था उस तरह हो जाएगा तो आई औति वर्ण आई और ओ इन दोनों वर्णों को लेकर उपदिश्य यानी उपदेश करके पूर्वांच और पूर्व वाले वर्णों को लेकर इसका अनुभव ऐसा होगा एतौ वर्ण पूर्वाश्च पूर्वान् चोनों वर्णों को और पूर्व वाले वर्णों को पूर्व वाले वर्ण कौन इ, उन् से लेकर के एम तक उन सारे वर्णों को ले रहे याद रखना यहां पर इति इन दोनों वर्णों को च और पूर्वान पूर्व वाले वर्णों को लेकर उपदिश्य उपदेश करके अंत अंत में चकार चकार वर्ण को इतम करोती इतना रखते हैं आचार्य किसके लिए प्रत्याहार्थम प्रत्याहार बनाने के लिए एक आई और पूर्व वाले वर्णों को लेकर अंत में चकार को इतना रखते हैं पानी आचार्य जिससे की प्रत्याहार बनाया जा सके चकार चकार ग्रहणम भवती चतुर्भि वर्ण ऐसा सस्य ग्रहणम भवती चतुर्भि वर्णे उस चकार का चार वर्णों के साथ ग्रहण होता है आधी हाँ जी आपने की किया था कॉल मैं ही आपने से किसी ने कॉल किया था ये यानी ए, किसी कारण से कॉल एंड हो गया था शायद कहां तक सुना आप लोगों ने मैंने देखा नहीं स्क्रीन पर मैं तो पढ़ाने में लग गया चतुर्भि वर्णे अच्छा यहीं पर है ठीक है जी हां जी अभी लोग जुड़ रहे हैं ना कट गए तो कई लोग बंद हो गए जी जी। सब के सब नहीं है मे ग्रुप रहा है आप लोग अग्रुडे हुए हैनि या दिखा है मेल है, है, है स्वामी अुडे हुए हैली ममीक्रीस्वामी सम्यक् हा जि हा जि मह अकिली जी मैं हाँ जी प्रीति जी क्या बोल रहे हैं प्रीति भगनी नच्छा ठीक है हाँ जी तो तो ना बदती ना एक तस्मात हाँ आई औ हम चल रहे थे आई आउच, इती एतो वर्ण इन दोनों वर्णों को पूर्वांच और पूर्ववर्णों को मिलाकर पूर्ववर्णों को इन दो वर्णों को लेकर उपदेश उपदेश करके अंते, अंते, अंत अंते में चकार चवर्ण चकार को इतम करोट इत नाम रखते हैं आचार्य पाणिनी जिससे कि प्रत्याहार्थम प्रत्याहार बना सके तस्य होती चतुर्धि तकार से उस चकार के साथ चार वर्णों का ग्रहण होता है वो चार वर्ण कौन है अस चकार के साथ में चार वर्ण गृहित होते हैं अवर्णवर्ण ए वर्ण ऐ वर्ण अर्थात अच इच एच एच ऐसे ये चार प्रत्याहार बनते हैं अच का उदाहरण यह है अचोत्यादि टी अचो अंत्यादि टी ये अच का उदाहरण है और इच का है इच एकाचो अम प्रत्यय वच्च और एच का उदाहरण है एचो यावह और ऐच का उदाहरण है वृद्धि रादच ये चार उदाहरण दिए हां जी पकड़ में आ रहा है हाँ स्वामी जी जी हाँ तो एक सूत्र का अर्थ समझ में आता बाकी सभी सूत्रों का अर्थ समझ में आता जाएगा तो अभी तक चार सूत्र हुए हैं ये याद रखना है आप लोगों को अयन सूत्र में एक प्रत्याय बना है रिलरिक में तीन प्रत्याहार बने हैं और एवंग में एक प्रत्यार बना है अ औच में चार प्रत्यार बने अण अक इक उकने प्रत्याहार बने अभी तक अगला सूत्र है पांचवा हरट हरट हेता वर्णन उपदेश पूर्वाचाते कौती प्रत्याहारार्थम अब देखिएगा हकार यकार वकार और रेथ सब में कार-कार जोड़ते हैं लेकिन रेफ में कार नहीं जोड़ते हैं रेफ ही बोलते उसको ऐसा ही व्यवहार में आता है उसको रकार नहीं कहते हैं। रेफ कहते हैं या तो र वर्ण बोलो या रेफ बोलो रकार नहीं बोलना तो हि एतान क्योंकि यह चार है तो बहुवचन में आ गया पहले दो वर्ण थे तो विवचन में था अब बहुवचन में हो गया इति द्वितियाक्ति यहां आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है द्वितीय विभक्ति वर्णान उपदिश्य पूर्वान च, चा। इन चार वर्णों को और पूर्व वाले वर्णों को साथ में जोड़कर उपदिश्य, उपदेश करके अंत अंत में सकारम त वर्ण को इतना रखते हैं आचार्य पाणिनी प्रत्याहार बनाने के लिए ग्रहण प्रकार से उस टकार से एक वर्ण ग्रहण होता है उस टकार से एक वर्ण लिया जाता है क्या वर्ण लिया जाता है तो कहा है छोटी अट वो वह अवर्ण है का पहला वर्ण अ तो अठ प्रत्यार बनता है अटवरट में अठ प्रत्यार बनाया एक अयुन वाला आकार से लेकर के हायवरट के टकार तक तो अवर्ण सहित बीच के सभी वर्णों का ग्रहण होता है हलंतों को छोड़ करके यानि आ, यी, री, री, ए, ओ ओ, व र, इतने सारे वर्ण तो अठ प्रत्यार बनता है उसका उदाहरण दिया है शेश्चो अटी।, शेश्चो अटी।, शेश्चो अटी।, शेश्चो अटी हाँ जी स्पष्ट है सभी को चले हम आगे एक एक ओ, एक ओ, एक एक समय, एक एक एक समय, एक एक समय हा बोलिए स्वामी जी हा जी बोलिए मुजे सो प्रत्यहार बोलिए. है ये तु समझ मे आता लेकिन ये जो इसमें ये बताए ना पूर्वाश्चांत पूर्वाश्चांत ये जो सारे सूत्र में ये पूर्वाश्चांत जो आ रहा है शब्द ये ये समझ में नहीं आ रहा है कौन से वर्णों के बारे में बोल रहा हाँ जी ठीक है देखिए पहले सूत्र में तो पूर्वाश नहीं सकता क्योंकि इससे पहले अयुन में पूर्व वाले कोई वर्ण नहीं है पूर्वाश पूर्वान् चूर्वान का मतलब है इस रिलरिक से पहले जो सूत्र है अवन उनमें जो वर्ण है तीन अन् तीनों वर्णों को भी इस सूत्र के साथ जोड़ करके कार को इत नाम रखते हैं आचार्य है रिल्रिक का स्पष्ट है आपको हाँ जी कौन पूछ रहे हैं श्रद्धा जीचा जी ऋचा आरिच, जी पूछ रही है हां। आपको समझ में आ गया रिल्रिक में जो अर्थ मैंने बताया जी। अच्छा जी। अब... अब आगे चलिए एंग एंग में पूर्व वाले किसी भी वर्ण को लिया नहीं है इसलिए यहां पर भी जैसे अयुन में जोड़ा है पूर्व ऐसा नहीं लिखा है यहाँ पर भी नहीं लिखा यहाँ कहा ए तो वर्णों उपदृष्य अंत्य गकार करोती प्रत्यार्थम ए इन दोनों वर्णों का उपदेश करके गकार को इतनाम रखते आचार्य तो इससे एक प्रत्यार बनाया एंग तो पूर्व वाले वर्ण या गृह तो हो नहीं रहे इसलिए पूर्वान ऐसा नहीं लिखाश्चअ लिखा है सारे सूत्रों में लिखा है नहीं पूर्वाश्चांत ये एवंग में कहा लिखा है समझ जी जी लिखा है ए तो नहीं, नहीं, नहीं। ए, नहीं लिखा जी, मेरी में तो लिखा है अगर लिखा है तो गलत लिखा है ओम स्वामी हाँ जी ओम स्वामी एम सूत्र में पूर्वास्त लिखा है केवल आई ओन में नहीं लिखा है पहले सूत्र में बाकी सारे सूत्रों में पूर्वाश जानते लिखा हुआ अगर ऐसा लिखा है तो मैं कह रहा हूँ ना मेरी पुस्तक में नहीं लिखा है तो मेरी पुस्तक के लेटेस्ट अभी जो, इनका जो नया एडिशन है ना क्या नाम है आ, दो का है मेरा एडिशन जो है 2013 हजार का आप में आपके पास कौन सी है कौन सी हमारे नए, नए क्योंकि ऐसा होता है ना गलतियां होती तो गलतियों को निकालते रहते हैं तो यहाँ पूर्वास्त्य नहीं लिख सकते इसलिए नहीं लिख सकते अगर पूर्वास्त्य लिखते तो पूर्व वर्णों को ग्रहण तो नहीं कर रहे यहाँ पर एक ही प्रत्यार बनाए तो पूर्व वर्णों को ग्रहण करके क्या करेंगे यहाँ पर इसलिए आपकी पुस्तक में जो लिखा है उसको काट दीजिएगा जी नहीं है और आई ओच में है आई ओच में इसलिए है कि पूर्व वाले सभी वर्णों को लेना था इसलिए यहां पर लिखा है पूर्वास्थान से ताकि अवर्ण को ले सके अवर्ण को लेकर के इस सूत्र के चकार को जोड़ेंगे तो अच बनेगा तभी तो सारे वर्ण आ जाएंगे सारे व, आ, स्वर आ जाएंगे फिर इच में अवर्ण को छोड़ करके सभी स्वर आ जाएंगे फिर एच में संधर आ रहे हैं सारे और एच में ए को छोड़ करके फिर आईओ को लिया है ऐसा ऐसे ही हायवरट में हायवरट में पूर्व वाले सारे वर्ण को लिया इसलिए अठ प्रत्यार बनाया अठ प्रत्यार कहने से आ, सारे स्वर आ रहे हैं फिर हा या ये भी आ रहे हैं जी हाँ बोलिए रिचार जी बोल रही है हाँ जी मैं नहीं बोल रही हूँ स्वामी जी अच्छा आपको समझ में आ गया जिस रहा है मेरे में क्या बात है पूरी अच्छी तरह नहीं आया, थोड़ा तोड़ है. नहीं, क्या आ, क्या थोड़ा आया और क्या नहीं आया वो बताएंगे तो मैं बता पाऊंगा ना मतलब आपको समस्या कहाँ पर है वो समस्या बता दीजिएगा समस्या हम लोग इसमें जैसे आगे आगे सूत्रों में लगभग सभी में ये पूर्वाश्चांत शब्द सभी में आता है सारे ही में लगभग स्वामी जी इनमें सब में पहले पहले वर्णों को ग्रहण करते चले जाएंगे क्या हाँ जी बिल्कुल जहाँ जहाँ पूर्वाश्चांति लिखेंगे वहाँ वहाँ पूर्व वाले सभी वर्णों को ग्रहण करेंगे तभी वो प्रत्यार बन पाएंगे नहीं तो कैसे बनेंगे प्रत्यार कभी बनेंगे जैसे हयवरठ में पूर्वास्त्य अगर नहीं लिखते है तो अठ प्रत्यारनेगा अठ प्रत्यारे स्वर और हयवर यह सबको ग्रहण करना है तभी अठ प्रत्यार बनेगा और अट प्रत्यार बनने, बनाने के लिए पूर्वास्त्य लिखना पड़ेगा सूत्रार्थ में तो सूत्रार्थ अगर आपको समझ में आता है तो प्रश्न नहीं बनेगा सूत्रार्थ को देखिएगा अभी हमने हयवर्ट सूत्र को पढ़ा है यह कहता है वारा इती एतान, हर्णान इन चार वर्णों को फिर अन्वय करिए पूर्वान च और पूर्व वाले वर्णों को लेकर उपदेश उपदेश करके अंत में चकार को इतनाम रखते हैं आचार्य पान ने इसलिए ऐसा करते हैं प्रत्याहारार्थम प्रत्याहार बनाने के लिए और क्या प्रत्याह बनाया अट प्रत्यार बनाया और अट प्रत्यार बनाते ही ये चार वर्ण आ गया और इससे पहले के जितने भी वर्ण थे वो सारे वर्ण आ गए करके अट बनता है ए ओ, या हा या इतने सारे हाँ जी ऋचा जी अच्छा जी जी समझ में आ गया अब आ गया धन्यवाद अब आ गया हाँ जी जी जी ठीक है हाँ अब आप म्यूट करिएगा राममोहन जी पूछिए क्या पूछना था आपको स्वामी जी प्रत्याहार में प्रति उपसर्ग है ना स्वामी जी बाद में कौन सा धातु है कैसे ये अर्थ क्या है थोड़ा समझ में आना है प्रतिपूर्वक आंग पूर्वक हरिधातु हरीहर हरी प्रतिपूर्वक आंग पूर्वक धाती है और क्या प्रत्यय है प्रत्याहार में प्रत्याहार में अन प्रत्यय है ताकि धुन होकर आहारा बन गए हां जी घई घई प्रत्यय है हाँ घय घय प्रत्यय ठीक है घय प्रत्यय कर सकते हैं प्रत्याहार मैने के इच्छा से कैसे कर सकते समझिए प्रत्यय भी ला सकते हैं दूसरा प्रत्यय भी ला सकते जहाँ जैसा प्रसंग होगा उस तरह का प्रसंग में लाएंगे आ, मर, मन नहीं कर सकते वहां पर शब्द को देखना पड़ता है जैसे हारा में वृद्धि हो रही है तो वृद्धि किस किस प्रत्यय में वृद्धि होती है उन उन प्रत्ययों को सामने लाना पड़ता है जैसे घय बोला उन्होंने तो घय प्रत्यय लाते ही एकदम वृद्धि होने वाला यानी ऐसा प्रत्यय जिससे वृद्धि हो सक वृद्धि हो सकती है तो घय से वृद्धि होती है अण से वृद्धि होती है ई से होत, होती है वृद्धि और अ से होती है वृद्धि ऐसे बहुत सारी प्रत्यय है जिन जिनसे वृद्धि होते हैं कुछ प्रत्ययों से गुण होते हैं कुछ प्रत्ययों से वृद्धि होती है कुछ प्रत्ययों से कुछ और कार्य होता है ऐसा तो वो देखना पड़ता है ये बाद समझ में अभी आ, नहीं। भिल्कुल, भिल्कुल, भीरे भीरे आ समझ में समझ आप पढ़ते वैसे, वैसे आपको पकड़ में अब आगे बढ़ते हैं हम स्वामी जी जी जी नमस्ते स्वामी जी जैसे ये... एच से एच है वो वाला उदाहरण समझ में आ गया है उदाहरण जो है समझाएंगे क्या सचो हाँ ऐसा ही ऐसा एक... हाँ अब म्यूट न्योट करिएगा जो है अठ प्रत्या है देखिए ये संख्या भी दी है ना यहाँ पर आठवें अध्याय के चौदह पद के बासठवा सूत्र वो मूल अष्टाध्याय में निकाल के देखिएगा मूल अष्टाध्याय निकाल करके बासठवां सूत्र निकालिए तो अब मैं बता पाऊंगा आपको सब समझ में आएगा आपको शोटी सूत्र निकाला आपने तो शोटी में शह शश में शकार जो है वो विसर्ग से विसर्ग के कारण से छ के कारण से वि, आ, विसर्ग को शकार हो गया तो शह और फिर छह फिर अटी सूत्र को भेद करके मैं बता रहा हूं आपको शह श्रेष्ठी विभक्ति का एक वचन है छह प्रथमा विभक्ति का एक वचन है और अटी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है पकड़ में आया अब शेषोटी से पहले सूत्र को देखिए शेषोटी से पहले जो सूत्र है छोटी से पहले झयो हो अन्य एक सूत्र है झयो अन्य तरस्याम झयो अन्य तरस्याम सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है इसमें और संगीतायाम की अनुवृत्ति तो आ रही है संगीता बहुत पीछे से संगीतायाम की अनुवृत्ति आ रही है संगीता का मतलब है संधि करने में तो संधि का प्रसंग चल रहा है तो संधि करने में शस्ट छोटी तो शह छी छेटी विभक्ति के एक छह प्रथमा विभक्ति के एक वचन और अटी सप्तम विभक्ति का एक और जयो अन्य की अनुवृत्ति पूरे सूत्र की आ रही है और जया जो है जया पंचम विभक्ति के एक है और हे छठी विभक्ति के एक वचन है और अन्य तरस्याम विभक्ति के एक तो सूत्र का अर्थ बनेगा जय में, में जो है पंचम विभक्ति के एक है तो जय नी जय झ प्रत्यार से जय जो है ये भी एक प्रत्यार है तो झय प्रत्यार से उत्तर शकार को शह में छठी विभक्ति का एक वचन है तो इसको हिंदी में जब आप अर्थ करते हैं तो शकार को ऐसा अर्थ होगा झय प्रत्यार से उत्तर शकार को छकार होता है छकार कब होता है त्यार पर्या फिर बोलता हूं मैं जय एक प्रत्यार है अब जय प्रत्यार क्या है यह आपको अष्टाध्याय में शुरू में जाना पड़ेगा आपको अष्टाध्याय के प्रत्यार सूत्रों में प्रत्यार सूत्र भी देखिएगा यानी ए पेज भी रख लीजिएगा अंतिम पेज और प्रत्यारोह वाला पेज को निकालिएगा प्रत्यारोह वाले पेज को निकालेंगे तो आपको देखना पड़ेगा जय कहां से शुरू हो रहा है तो झ भय में झा है झय दूसरी पंक्ति में झय में झा है और कपय में यकार है तीसरी पंक्ति में कपय यकार है तो झा से लेकर यकार तो झा सहित बीच की जितने भी वर्ण है वो सब झ प्रत्यार में आएंगे यानी झ और का यहां पर तो प्रत्यार से उत्तर उत्तर का मतलब आगे शकार को। शकार शकार को। शकार हो जाता है शकार को छकार आदेश होता है यानी शकार के स्थान में छकार ला करके बिठाते हैं हम शकार को हटा करके छकार को आप ला के बिठाते हैं कि कब होगा अट प्रत्यार परे रहते और अट प्रत्यार का मतलब अवर्ण से लेकर के अयवर्ण तक ये वर्ण परे होना चाहिए अब मैं उदाहरण आपके सामने रखता हूं तो जैसे स्वामी जी एक शंका है स्वामी जी हाँ जी शंका बाद में पहले पूरा सूत्र का उदाहरण सहित हो जाए फिर पूछिएगा हाँ तो उदाहरण है वाक्ते हाँ राजे जी लिखिएगा वाक्ते वाक शेते वाक और शेतें उदाहरण आपके सामने स्क्रीन के सामने देखिएगा वाक में ककार है यह झय प्रत्यार में आता है झय प्रत्यार में ककार आता है वाक में का और इस ककार से उत्तर उत्तर में शकार है राजेन्द्र जी थोड़ा शेते को अलग कर दीजिएगा शे चा और ए के ए को भी अलग करिएगा और ते को अलग कर दीजिएगा तो कवर्ण जो है वाक में जो कवर्ण है ये कवर्ण जो है झय प्रत्यार के अंतर्गत आता है और उस झय प्रत्यार से उत्तर शकार है और शिकार से उत्तर ए वर्ण है ए और ये वर्ण अट प्रत्यार में आएगा ये वर्ण अट प्रत्यार में आएगा शिकार बीच में है और जय पहले है तो जय प्रत्यार से उत्तर शकार के स्थान में छकार आदेश होता है अट प्रत्यार परे रहते तो का जय है इससे उत्तर शकार है उस शकार के स्थान में छकार हो जाता है और अट प्रत्यार परे ए है तो जब शाह के स्थान में छ हो जा तो यह बन जाएगा वा छेते हां जी हा जी तो यह बन जाएगा छकार के स्थान में छकार होकर के वाक छेते ऐसा बनेगा ऐसे बहुत सारे उदाहरण बन जाएंगे यह है शेष छोटी का मतलब हां जी सबको समझ में आ गया आपने से हां समझी हां जी हां जी जी जी हाँ जी कोई बोल रहे हैं पदमा जी कुछ कहना है न, न, नहीं स्वामी जी समझ में आया हाँ जी ठीक है तो ये हो गया आपका हाय वर्ण बार बार कट रहा है मेरा प्रश्न पूच हा शहाीक प्रथमा एकवचन सप्तमी एकवचन जी जी आ, लेकिन शहा जैसा चहा स्वामीजी वीषष्ठी में चाय नै वो उस जैसा है एक जैसा दिखने वाले होते हैं लेकिन विभक्ति है, अलग अलग होती है मूल रूप अलग में भी और चकार है बस नहीं लेकिन ऐसा है एक होते हुए एक होते हुए भी अलग अलग अलग अलग विभक्तियां वो आपको धीरे धीरे पकड़ में आएगा कैसे इसको एक बार मैं आपके सामने रखूंगा इस तरह का कई प्रसंग जब आ जाएगा ना, बीच में आ जी, आ जी. इस तरह का प्रसंग आ जाएगा तो कैसे आ, इनकी विभक्तियां कैसे डिसाइड करते हैं कैसे निर्णय करते हैं इन विभक्तियों को लेकर क्यूँकी जो जो आवश्यक है बार बार करता जा रहा है समझ रहा हूँ जी सुन रहा हूँ अच्छा ये यहाँ मेरा मेरे कट गया उसके बाद भी आपको सुनाई दे रहा था हाँ जी आ, तो क्या कुछ समस्या तो इसमें है तो मेरे पास में बार बार यहाँ एंड कॉल हो रहा है और हट जा रहा है मेरे आ, वो दिख रहा है स्क्रीन पर दिख रहा है हाँ जी हाँ जी तो, तो ये मैं आपके सामने रखूंगा की विभक्तिया कैसे इसको कर, कर, कर, करते हैं जैसे मैं अभी आपको बताया तो आपको शंका हुई है बिल्कुल शंका होना वाजिब है क्योंकि दोनों में एक जैसा दिख रहा है एक जैसा दिखते हुए भी जो है इसका अंतर है वो कैसे अंतर होता है वो इसी दिन आपको जरूर बताऊंगा जब वो वैसा प्रसंग जब आ जाएगा अभी यह नहीं समझना है आपको लेकिन प्रसंग जब आ जाए तो और अच्छा आ जाए ठीक है सुनिए जी जी ठीक ओम स्वामी जी जी स्वामी जी हाय वरत सूत्र है जी बोलिए फिर अंत में हल सूत्र है इससे अगर हम हल प्रत्याहार बनाएंगे तो हतार का अगर दो बार नहीं हो जाएगा जी। हाँ जी बिल्कुल होगा दो बार स्वामी हाँ जी हाँ जी समझ रहा उस हूँ उसका, जी, प्रयोजन है। उसका उस, उस हतार को दो बार पढ़ने का प्रयोजन है उसका अलग प्रयोजन है सुन आप ओम ओम ओम स्वामी हा, हा, जी हाँ स्वाम। जब वो प्रसंग आएगा तब बता दूंगा उसका दो बार क्यों प्रयोग है उसका हर चीज का प्रयोजन है वैसे तो कुछ भी नहीं है यहां पर स्वामी तो यहां पर मैं कहीं पर विराम देता हूं पांच सूत्र अब तक आपके हुए हैं और आज के पाठ में तीन सूत्र हो गए तो पीछे से अत शब्दानुशासनम से आपको सारी आवृत्ति करके दौरा करके आना है ताकि आपको प्रश्न पूछा जाए तो आप बता सके कुछ भी छूटे नहीं स्वामी जी जी आ, कल मैं पुस्तक मेला जो है वहां जा रही हूं अगर कोई पुस्तक और लानी है तो बता देंगे अप, अपने लिए आपके लिए हाँ जी हाँ जी हाँ तो अभी आपके पास जो नहीं है वो ही ले आइए आप सारी पुस्तकें अगर आप ला, ला सके तो सब आप ला सकते राजेश जी आपको बता देंगे क्या क्या लाना है ठीक है संजी हाँ क्योंकि अभी तो फिलहाल आपके लिए प्रथम आवृत्ति के तीन भाग चाहिए अष्टाध्याय मूल चाहिए धातु पाठ मूल चाहिए वर्णोच्चार वर्णोच्चारण शिक्षा आपके पास है फिलहाल यही आपके पास कम से कम होने चाहिए और आप रखना चाहें तो आप काशिका भी रख सकते हैं वो सब अभी आपको जरूरत नहीं है अभी इतनी जल्दी आपको जरूरत नहीं है हाँ अगर आप आपकी जब इसमें गति बन जाएगी आगे चल करके एक अध्याय तक जब आप पढ़ लेंगे तो आपकी गति बन जाएगी तब आप आप ला ला सकते, सकते, अगर आप नहीं अभी ले हूं तो उन्होंने लिख अग्रहते अभि पुस्तके लिख दिया के के तीन भाग धातु मूल और काशिका, काशिका और जो है, आप काशिकाशिका नहीं, नहीं खोलो भी देखो दी याशिकाशिका हि वा काशिका आप लेंगे काशिका लें तो काशिका हिंदी वाला ले। हिन्दी वा हा हिन्दी वा लेगे दश पुस्तके हैका न काशिका, है, काशिका जो है जि बहु हिन्दी मे समझना चे समीका जिसमें का, काशिका का भाष्य किया है दो लोगों ने तो पद्मंजरी न्यास सहित है तो पद्मंजरी न्यास सहित जो है ये काशिका है प्रकाशकोन हूं प्रकाशक ढूंढ रहा हूं जी जी हाँ जी सीमा जी जी ओ, स्वामी हाँ ये तार, तारा प्रिंटिंग तारा प्रिंटिंग वर्क्स तारा प्रिंटिंग वर्क की काशिका है 10 भागों में सारा प्रिंटिंग वर्क ऐसा इसका पब्लिकेशन है सारा प्रिंटिंग वर्क वाराणसी बनारस की उन्होंने लिख दिया है पहले से ही दस पुस्तकें हैं ये आप ये ले लीजिएगा क्योंकि आगे जब आप पढ़ेंगे तो मैं इसी पुस्तक से पढ़ाऊंगा क्योंकि इसमें मूल काशिका की व्याख्या जो है संस्कृत में की दो लोगों ने और उन व्याख्या सहित हम पढ़ेंगे तो ये इस पुस्तक की जरूरत पड़ेगी तो ये दस बाबाष महाभाष्य आपको लेना है चोखंबा चोखंबा वाले से वो अः छह भागों में है छ भागों में महाभाष्य है दस भागों में काशिका है यह सब आप ले सकते हो ठीक है और इसके साथ में महाभाष्य एक तो चौखंबा से भी ले, लेना है और युधिष्ठिर मीमांसक जी की है जो रामलाल कपूर ट्रस्ट वाले का उनका हिंदी का है वो, वो भी साथ में लेना क्योंकि हिंदी वाला पूरा नहीं है वो पांच अध्याय तक है तो वो वो भी ले, लेना हिंदी वाले भी और संस्कृत वाले दोनों लेना है महाभाष हिंदी वाला कौन सा है संस्कृत वाला कौन सा हाँ युधिष्ठिर मीमांसक जी की है पांच पांच अध्याय तक हिंदी में मीमांसक जी की पांच अध्याय तक है यानी दो अध्याय तक युधिष्ठिर मीमांसक जी है और सुम्न आचार्य हुए उनके शिष्य उनके तीसरे से लेकर पांच अध्याय तक है यानी कुल पांच अध्याय तक है रामलाल कपूर ट्रस्ट से महाभाष्य पांच अध्याय तक है वो पूरा लेना है और संस्कृत वाला पूरा लेना है ये सारी पुस्तकें आपको लेना है मामी जी, नगर आ, आ, आ, आ, वैसे आख्यात कोई विशेष नहीं है ले सकते हो क्योंकि हम धातुवृत्ति पढ़, पढ़ाते हैं धातुवृत्ति व्यापक है आख्यातिक बहुत संक्षेप है तो दोनों ले सकते आख्यातिक भी ले सकते धातुवृत्ति भी ले सकते धातुवृत्ति का मतलब है जो मूल धातु पाठ है इसका व्याख्यान ग्रंथ आख्यात भी आख्यात भी व्याख्यान ग्रंथ है धातुपाठ का स्वामीजी किं पुस्तकं पुस्तकं क्रेतव्यं भवति किं वदति पुनः वदतु धातुं प्रति पुस्तकं क्रय क्रीणामि चेत् किं पुस्तकं पुस्तकस्य नाम खलु धातुवृत्तिः कस्य माधवीयधातुवृत्ति सायनाचार्यस्य अस्तु अस्तु स्वामीजी धन्यवादः सायनाचार्यस्य धा माधवीया धातुवृत्ति ग्रहितु शे व स्वामी जी न जायते तद सम्यक पुस्तकम तो रामलाल कपूर ट्रस्ट तथा रामलाल कपूर ट्रस्ट में छापा है माधवी धातुवृत्ति बहुत अच्छी अच्छे ढंग से छापी है उनका पब्लिक पब्लिक पब्लिकेशन में ये पुस्तक जो है बहुत अच्छे कागज में और अच्छा बैंडिंग बहुत मोटी पुस्तक है एक ही तो अच्छी बैंडिंग करके बहुत अच्छे कागज में निकाला है माधवी या धातुवृत्ति रामलाल कपूर ट्रस्ट से सीमा जी ये, ये सब पुस्तक आप लेना चाहे ले सकते हैं बस डर नहीं ताकि ले लेना हाँ जी हाँ जी गणपाठ और लिंगानुशासन वो सब भी रहे स्वामी देखिए सब लेना है ये सब लेना है व्याकरण से संबंधित जितनी पुस्तक मिले उतनी सारी पुस्तकें ले ली कहा से स्वामी जी कौ, कौन सा ये ये अधिकांश पुस्तक तो रामलाल कपूर ट्रस्ट से मिल जाएंगे आपको रामलाल कपूर ट्रस्ट के व्याकरण से, से संबंधित जितनी भी पुस्तक है सब अधिकांश मिल जाएंगे कुछ पुस्तक अजमेर से मिलेंगे कुछ चौखंबा से मिलेंगे ऐसा है स्वामी दयानंद मेला में तो सब मिल जाएंगे ना पुस्तक मेला में अगर गए हो तो सब सब मिल जाएंगे आपको नहीं कल कल कल मैं जा रही हूँ वहां पे ना अच्छा अभी अच्छा वो विश्व पुस्तक मेला लगा है क्या वहाँ पर हाँ जी वो लगा है ना तो कल मैं, मैं इसीलिए पूछा हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हो सारी पुस्तक ले लीजिए आप अच्छा है रामलाल कपूर ट्रस्ट में जितने भी संस्कृत से संबंधित है व्याकरण से संबंधित सब ले लीजिएगा और अजमेर से अगर आए हों मेरे को लगता है आ भी सकते नहीं भी आ सकते आ गए तो अजमेर वाले जितने भी स्वामी अजमेर से आ रहे हैं वो जी आ रही है हाँ तो आ, वो, आ, स्वामी दयानंद ने भी व्याकरण की बहुत सारी पुस्तकें निकाली हैं वो भी ले सकते हैं और आ, राम अपने रामलाल कपूर ट्रस्ट अजमेर और चोखम्बा इन तीन जगहों में से बहुत सारी पुस्तकें मिलेंगी आपको और जो दिल्ली में वो सब लोग जाए ले लें अच्छा है रेणु जी है आ, और प्रीति जी है ये सब जाकर के ले लेकिन एक, एक बार बार बार मंगवाना पड़े उससे अच्छा है इकट्ठा एक, एक बार जाकर के ले आए सब पुस्तकें बस ये नहीं कर, जी प्रीति जी कहा रहती है दिल्ली में रहती है ये रहती है एयरपोर्ट के आस में रहती है कहीं जगह का मेरे को पता नहीं है हादी प्रीति जी सुन रही है हादी तो इसको यहीं पर विराम दे दें ओंकार रहा। ओम शांति शांति शांति नमो नम अभी अभि आवा सीमा जी हा जि सीमा जी सुर प्रीति हा जि हा जी लोग एक अञ्जावली वी प्रीति सीमाजी उस दिन मुझे फोन किया था ना, वो महिला सम्मेलन क्वि अदेश जीना नम्बर या पे लिख दीय मन स्वामी जीश स्वामीजि नम्बरी ओम स्वामी हा बोलिकी स्वामी जि मोली हु बोलिगा स्वामी जी को स्वामी स्वामी स्वामी जी के किम पतञ्जलि मे आपके पास आ बिकुल् आय जि मधा आगे तो आपसे जी एट. आसे सम धन्यवादो जी. जी.